उन्यासी के बाद मूंग देव नयन तब गायऊन चितवत कौशल पर गय विलोक राम मुस्ताई सत तुरत गयूं मुख पाई उधर मांझ सुन अंड जराया क्यों बहु ब्रह्मा कायाद विचेत्रता लोकनिका रचना यदि केटिन चतुरानीन गौरी सा उडगन रवि रजनी सावी अगणित लोकपाल जमकला अगणित लोक जम बुधर भूमि विशाला सागर सरसर विपिन अपारा ना तिश्र से विस्तारा सुर मुन से जनाग नर किल चार प्रकार जीव सचराचल।, जीव सचराचल जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनो न समाए जो जो मन समाय सो सब यदु भरण कवन बिजाए एक एक ब्रह्मांडमू रण बरस सतएक ये देखत फिर मैं अंड कटा है निकार अयोध्या कालभूषण जी वहां भगवान की बाल लीला देख रहे हैं और उसके बाद फिर उनको तो जब ये आश्चर्य भगवान कैसी ये मानवीय लीलाएं कर रहे हैं क्या मनुष्य है तो उनको मोह उत्पन्न हुआ और फिर विद्या माया उनको विद्या माया के प्रभाव में फिर सृष्टि का विस्तार उनको दिखाई देने लगा वो स्वयं भागे उड़ते उड़ते ब्रह्म लोक तक गए तो ये इस ब्रह्मांड की कथा हुई है यहाँ इस ब्रह्मांड में यहाँ अयोध्या में भगवान की लीला देख रहे थे और फिर यहाँ से वो भागे तो भू भुआ लोग जना तपा मातलोक होते हुए सतलोक तक गए जो ब्रह्मलोक है और उसके आगे कोई लोक नहीं थे तो फिर उसके आगे कहाँ जाते तो बस वहां तक पहुंच गए पहुंचने में ऐसा कह सकते हैं कि सात आवरण को भेद करके वहां तक पहुंचे कुछ लोगों के विचार है कि ब्रह्म लोग के बाद सात आवरण है वहां तक पहुंच गए वैसे ब्रह्मलोक के आगे लोगों का वर्णन नहीं मिलता है हो भाई कहीं हो किसी पुराण में तमाम पुराण है तमाम वर्णन में सृष्टि भी माया भाई सृष्टि का कौन ठिकाना यहाँ तक क्या हो इसलिए चाहे तो ये कहो कि यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो है सात आवरण हो गए या ये समझो कि ब्रह्मलोक तक पहुंचे तो फिर उसके बाद सात आवरण और थे वहां तक गए और फिर उसके बाद फिर जो है वो राघ घबरा करके थक गए उनको लगा के बाबा हम जा सकते हैं कहा और भाग करके जाएं तो कहीं ठिकाना नहीं मिला उन्होंने अपनी आंखे बंद करी अब इसमें जो ये कालकृष्ण जी के मोह के साथ में विद्या माया का जितना विस्तार है वो दिखा देते हैं अरण्य का वो याद रखें विद्या माया के माने एक रच गुमे बस जाके तो वो प्रेरित नहीं निर्जबल के एक रचयी जग वो माया विद्या माया इस समस्त शिष्ट की रचना करती है तो पहले तो कारभूषण ने इस ब्रह्मांड को देखा इस ब्रह्मांड को तो वो जानते वो तो तो कि इस ब्रह्मांड में हम हैं यहाँ भगवान की लीला हो रही है और यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी का तक ब्रह्मलोक तक है इस ब्रह्मांड का वहां तक विस्तार है तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है विष्णु है महेश है वो ब्रह्मांड की रचना करते हैं पालन करते हैं विनाश करते हैं इसी ब्रह्मांड के वो तीनों स्वामी हैं और इसमें विभिन्न स्तर हैं लोगों के मृतलोक आदि हैं ताल लोक आदि हैं ऊपर के लोग हैं चौदह भुवन हैं, तीन लोक हैं ये सब विभिन्न स्तर स्थूल सूक्ष्म सृष्टि शक्ति सब इस ब्रह्मांड में इतनी फैली हुई है तो उसका वर्णन यहां तक हो गया अब कहते हैं कि देखो जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे और भी बहुत से ब्रह्मांड है वो भी उसी विद्या माया के छोड़ा कि जहाँ तक ये सृष्टि है उतने सृष्टि है और भी है तो उसको बताने के लिए फिर कहते हैं कि, कि कालभूषण ने क्या किया कि बहुत डर के कारण से कि अब आगे अब देखा कि भुजा भगवान की साथ लगी हुई हाथ आगे बरता चला रहा है तो पकड़ नहीं तो है डर के कारण से आंखें बंद कर लें तो कुल चित्रवृत कौशल पर गये हूँ लेकिन आंखें खुलकर देखा तो देखा की हम अयोध्या के उद्यान में देखो तो ये इस प्रकार से होता है कि एक जैसे पटाखे हो, नहीं होता है कि नाटक कि तो नाटक में एक पर्दा गिर गया और उसके बाद पर्दा खुला तो देखा कि जहां पहले जो था वहाँ वो है ही नहीं तो कोई नगर पहले और जहाँ पर्दा गिरा और पर्दा खुला तो, तो, तो बंद कर लिया ऐसे करके बस ये जो है वो सृष्टि इसके जहाँ इन्होंने आखे बंद की तहा जहाँ तो ब्रह्म लोक तो पहुंच गए थे तो वो बात देखी आंखें खोली देखा। तो देखा फिर अयोध्या बैठे वही वहीं फिर आ गए तो कहाँ कितना उड़े कहाँ तक गए और कितना समय लगा और कितनी यात्रा पूरी की लेकिन फिर जहाँ कि अयोध्या से आगे नहीं तो इसके माने ये जितना कि प्रपंच सृष्टि का है ये देश और काल के अंतर जो भाषित होता है वो सब सापेक्ष है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जितना आत्मकारे करोड़ों मील हो गया उतनी दूर से तो एक्चुअली उतने मील है है तो सब्ड़। ये सब जो है भाषित होते हैं इतना दूरी इतना काल ये सब जो है ये यथार्थ नहीं ये सब दिखा दिया कि सृष्टि किस प्रकार की यह सब अब देखो उसके बाद क्या होता है कि मुस्कुरा तो भगवान ने हमको देख करके भगवान राम मुस्कुरा रहे तो पहले भी जब भगवान मुस्कुरा रहे थे और तभी उन्होंने हमको पकड़ने के लिए बाह बढ़ाई थी तो हम भागे थे अब भगवान को देखा तो अब भी रहे है तो इसको मैंने बहुत देर भीड़ हुई इतनी दूर तक तो जा गया बहुत समय नहीं हुआ और भगवान मुस्कुराते क्या उन्होंने अपना मुंह फैला दिया तो अभी हंसत तो तुरंत गये मुंह पाही भगवान तो पहले हंसी रहे थे जो से हंस दिए तो मुंह खोल के खा करके हंस दिए तो का उनके मुंह में घुस गए भगवान के तुरंत गए मुख मही और उधर माँ जैसे अंड जराया देखे बहुब्रह्मांड दे निकाया अंड कक्षे अंध राजा मने पक्ष राजे गरुड़ सुनो पेट में जब पहुँचे भगवान के तो देखते बहु ब्रह्मांड में आया अभी तो एक ही ब्रह्मांड में हम चक्कर लगा रहे थे ब्रह्मलोक से गए थे आए थे अब उनके पेट में पहुंचे तो बहु से ब्रह्मांड दिखाई एक ब्रह्मांड के बाद दूसरा दूसरे के बाद ब्रह्मांड तीसरा इस प्रकार से अब अनेक ब्रह्मांडो को बार अब ये भी विचार करो की समस्त ब्रह्मांड सु भगवान के उदर में है की भगवान के शरीर के बाहर तो कहने शरीर के बाहर भी है शरीर के भीतर भी है ऐसे ही कुछ प्रश्न उन्होंने गौरपादाचारी ने मंडू के कारिका में कहा कि जब स्वप्न तुम देखते हो तो ये बताओ कि सपने के अंदर तुम हो कि तुम सपने के अंदर हो बताओ जब सपने का याद करो मतलब स्वप्न देखा हो तो उस समय बताओ कि तुम्हारा जो स्वप्न जो चल रहा है वो तुम्हारे अंदर चल रहा है कि तुम उस स्वप्न की रचना के भीतर तुम स्वयं हो दो में से कौन सत्य बात हो तो में दोनों में से कोई सब नहीं सब माया में भाषित होता है अब जब एक के भीतर एक भाषित इस प्रकार से हो बाहर भी लगे भीतर भी लगे तो यही सम है और क्या माया सृष्टि ऐसी उसमें कोई निर्धारित करके नहीं कह सकते कि भीतर ही है कि बाहर ही है सत्य ही है कि सत्य ही है भिन्न है कि अभिन्न है बस अद्भुत रचना माया किस प्रकार की है और उसके उदाहरण में सपने में स्वयं देख लो जैसे सपने में अपनी सृष्टि अपने अंदर देखते हैं वैसे वहां पर भी है दिया। तो बियात तुरंत गयमा ही उधर जिसमें अंड जराया देखे ब्रह्मांड कैसे देखे लोग हर ब्रह्मांड में अनेक है हुँ? और रचना अधिक एक, एक आ, और जिस ब्रह्मांड में जाए जिन लोगों को देखे तो नहीं करेंगे रचना सब एक जैसे धड़ेगी एक दूसरे की काफी नकल बिल्कुल वैसे ही वैसे बने सब भिन्न भिन्न प्रकार के तो रचना करने वाली जो माया है ये नई नई रचना करती रहती है अद्भुत अद्भुत नई नई प्रकार की रचना करती रहती है ऐसी जैसे पहली जैसे अब ऐसा नहीं होता इस सृष्टि में भी देखते हैं अब जैसे है सौ वर्ष पहले जैसे लोग थे मनुष्य थे नगर थे अब देखते हैं कि वैसे नहीं है मनुष्य के हाथ पैर वैसे ही लेकिन उनका रहन सहन बोल भाषा और मकान और रचना तक की पहले की आज की इतिहास पृथ्वी तो तो तो तो तो वही है लेकिन पहले कैसे कैसे करके नगर और कैसे कैसे करके सब दर्शन सब दुण नाना प्रकार के कैसे थे और अब दृश्य कैसे हैं पहले कैसी सड़कें थीं अब कैसी सड़कें हैं पहले कैसी सवारियां थी अब कैसी सवार कैसी कार हजार दस वर्ष पहले चलती रही कैसी ट्रेने दौड़ती रही थी पहले हुँ? अब ये नई नई इस प्रकार की बन रही <coughs> है। पहले इस प्रकार का जहाज था जिस पर जितने लोग बैठ जाए उतने बड़ा जहाज हो जाए एक बैठे तो छोटा जहाज रहे सौ लोग बैठ जाए तो बड़ा तो जहाज बन जाए ऐसा जहाज था अब तो नहीं देखो कभी कुछ पहले बना ऐसा कुछ बना कुछ विवाने ऐसे ही था तो उसके पर बैठे एक जिता बढ़ा और दस बैठ जाए तो दस और सौ बैठ जाए सौ के बराबर बढ़ा बैठ गए हजार बराबर तो नहीं है अब आजकल जिस कम्पार्टमेंट में बैठो जितनी सीटोगे तो नहीं तो बस उससे बात करो दिक्कत होने लगती है बड़ा हो जाए कहीं तो बहुत लोग आगे चलो कम्पार्टमेंट बड़ा हो जाए सीटें ज्यादा हो जाए कहाँ घर में कहा प्रकार के होते जितने बैठे उतनी बैठेंगे ज्यादा लोग बैठे नहीं बैठ सकते तो ये नाना प्रकार की एक एक बार होती है वैसी से में एक वैसी दोबारा नहीं नहीं जगह जगह जैसी दूसरी नगर नगर सब एक से मकान है सबने सड़कें हैं लेकिन एक नगर को दूसरे नगर देखो तो सबके एक मकान एक से नहीं हो दूसरे दूसरे प्रकार के मकान दूसरे, दूसरे नगर में दूसरे दूसरे प्रकार के मकान इतने मनुष्य बनाए माया ने मनुष्य मनुष्य सब बनाये सबके हाथ पैर पे आम लेकिन एक से दूसरा क्यों नहीं मिलता आप कैसे पहचान लेते हैं तो, ये दूसरा है। हाँ? तो हमेशा प्रकृति है नया नया बनाने में जो है ये बड़ी प्रमेण है हाँ? हर चीज नई बना देगी हर चीज नई बना देगी तो ऐसे करके ये अति विचित्रता लोक एने का रचना अधिक एक का कोटिन चतुरांद गौरीसा कोटिनम जितने ब्रह्मांड है उतने ही चतुरानंद है उतने ही गौरीशा उतने ब्रह्मा है उतने ही विष्णु है उतने ही महेश है अग्णित उगन रवि रजनीसा वैसे ही अग्णित जो है वो उडगन तारे हैं सूर्य हैं रजनीश चंद्रमा है हर ब्रह्मांड के चंद्रमा है हर ब्रह्मांड के सूर्य है हर ब्रह्मांड के तारे हैं सब ब्रह्मांड अलग अलग उनकी सबके अलग अलग इस प्रकार गणित लोकपाल काला यानी कितने कालागणित लोकपाल हैं, जितने हैं सब जितने ब्रह्मांड है उनकी सबके लोकपाल है यमराज भी हैं काल भी हैं सब ब्रह्मांडों का काला अलग अलग हिसाब से चलता है एक ही काल के के सब ब्रह्मांड नहीं है सबकी काल की, की गणमा भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी सबकी है अगणित भूजर भूम विशाला भूधर पर्वत पृथ्वी ये सब बड़ी बड़ी पृथ्वी बड़े बड़े पर्वत ये सब अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के सब ये ये सब सृष्टि सबके अंतर्गत आती सब, सब सब है सब सबके सब ये जितनी यह माया का विस्तार विद्या माया ने जो रखा हुआ जितनी सृष्टि है उसी का सब गिना देख ले जाते हैं देखते चले जाए सागर सरी, सर सर विपिन अपारा सागर देखें सरिता देखें ताला नदियां देखे बन है ये सब अपार सबके सब ब्रह्मांडों में है और सब बहुत से है नाना प्रकार के और नाना विस्तार, इस प्रकार सृष्टि का विस्तार नाना बहुत प्रकार की सृष्टि और सुर और उन सब सृष्टियों में ये अभी तक तो जमीन पर प्राणियों को भी देखो नाना प्रकार के प्राणी इसमें है सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर ये सब गंधक किन्नर गंधक ये सब जो है वो चार प्रकार जीव स चराचर और चार प्रकार के जीव खंड चार प्रकार के जीव और चराचर चर और जीव पेड़ पौधे भी ऐसे भी मच्छर जानवर पशु मनुष्य ये सब इस प्रकार के नाना प्रकार के जीव जो है वो तरह तरह की ये सब प्राणी भी सब सब ब्रह्मांडो में प्राणी भी दिखाई दिए कैसे जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन हु न समाय जो पहले कभी देखा सुना नहीं था और जो जिसको भी पहले कल्पना करो तो मन में नहीं आता था वो भी सबका सब वहां पर देखा सो सब अद्भुत तो देखे उस ब्रह्मांड में वो साफ दिखाई दिया उसमें भगवान के उदर में उन सब ब्रह्मांडों में नाना प्रकार की सृष्टि अद्भुत देखी सबकी सृष्टि और वर्ण कवन जी जाए उस सृष्टि का वर्ण मिला कैसे किया जाए कि कैसी विस्तार कैसी नाना प्रकार, तक तो उसका तो विस्तार इतनी बड़ी सस्ती का वर्णन करने लगी ये ब्रह्मांड में ये ये देखा ये ये देखा ये ये देखा तो कथा बहुत बड़ी हो जाए इसलिए बस यही कि सब ब्रह्मांडों में नाना प्रकार की वस्तुएं नाना प्रकार के व्यक्ति, नाना प्रकार के प्राणी सा ब्रह्मांडों में अलग अलग दिखाई दिए आप समझ लो इतने जो ब्रह्मांड है तो के ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड ये भी है जिसमें हम लोग हैं तो ये इतने ब्रह्मांडो के बीच में इस सृष्टि का इस ब्रह्मांड की कितनी घटना जहाँ कोटियों ब्रह्मांड हो तो एक बिचारा ये ब्रह्मांड बने कि बिगड़ जाए इस सृष्टि का क्या उसमें जो है घटाघी क्या हो गई ब्रह्मांड ही बिगड़ जाए और फिर इस ब्रह्मांड में कितने कितने लोग हैं उन लोगों में ये मृत्यु लोग पृथ्वी समझ लो <coughs> अपना पृथ्वी इतनी बड़ी और इतनी बड़ी पृथ्वी में फिर एक देश भारतवर्ष मान गया भारतवर्ष के एक देश उत्तर प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश का एक देश कानपुर हो गया कानपुर का एक देश मंदना हो गया है मंदना के एक देश में एक आश्रम हो गया आश्रम में होकर के एक व्यक्ति हो गया यहाँ अब उस व्यक्ति की उस ब्रह्मांड में उसके शरीर की व्यक्तित्व की कौन सी घटना कितनी एग्जिस्टेंस है भंगने बराबर तो नहीं कौन बड़ा अहंकार किए वो बात बड़ा संघे के हमारे समान कोई नहीं उसमें है क्या जब सृष्टि के इतने विस्तार को देखो तो अपना अहंकार जितना है देहांकार और मैं ये मैंने ये किया मैंने वो किया कोई स्थान नहीं रह जाता अहंकार अभिमान कुछ स्थान नहीं रखता कौन गर्मा उसमें कौन गिनता तुम्हारा कहा हो क्या है क्या कीमत तुम्हारी है चाहे जितना अहंकार दिखाओ तो मैंने ये किया मैंने लगा मैं से रहता हूँ मैं वैसे करता हूँ कहा इस ब्रह्मांड में कौन गिनता है तुम्हें जितने ब्रह्मांड अगले पड़े हुए उनमें कौन गिनता तुम्हारे ब्रह्मांडी की कौन गिनता तो तो उस ब्रह्मांड में अपनी बात लिए तो तो क्या होता ये सब विद्या माया बने को का इसलिए दिखा दी कि कालभूषण को समझ में आ जाए वो कहा एग्जिस्ट करते हैं हर व्यक्ति को अपना पता चलना चाहिए जब विद्या माया जब दिखाई देने लगेगी तब व्यक्ति को अपना भी दिखाई देने लगे हम कहा कितना अस्तित्व है और क्या हम है गिनती हमारी कितनी है सृष्टि इस में इसलिए विद्या माया तो एक ब्रह्मांड तो में हूँ और रहू बरस तो एक एक ब्रह्मांड में 100 बरस सौ सौ वर्ष रहे रह करके पूरा ब्रह्मांड घूमे 100 बरस का समय चाहिए तभी ब्रह्मांड सब देख पा तो सब घूमते रहे पूरा ब्रह्मांड लेकर के सब 14 भुवन लोगों को जितने भी सब हैं उन तो सब में सब में घूमते घूमते घूमते सौ वर्ष में एक ब्रह्मांड जब घूम पाए तो दूसरे ब्रह्मांड चले गए तो उस ब्रह्मांड में सौ वर्ष घूमते रहे घूमते रहे तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में छेगा इस प्रकार थे बहुत से ब्रह्मांड थे उन सब ब्रह्मांडों में सौ सौ वर्ष सौ सौ वर्ष सौ सौ वर्ष घूमते रहे अब ये ना समझना इतनी देर तक आदमी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा सौ सौ वर्ष करके एक, एक ब्रह्मांड में जाए तो आप घड़ा में जाना इतने ब्रह्मांड में गए होंगे सौ सौ वर्ष गए होंगे वहां तो भगवान की लीड़ी पीड़ी हो गई होगी ऐसा नहीं हुआ भगवान की बालिला और सब सो सो ये सब ब्रह्मांडों में यही मानी इनको भी जिज्ञासा रहती थी कितने ब्रह्मांड है दूसरे ब्रांड में देखे वहां क्या होगा दूसरे ब्रह्मांड में क्या होगा वहाँ क्या हो देखे तो ये ऐसे करके घूम घूम भुं करके सब देखते भी रहे और फिर इनके सौ सौ वर्ष तक देखते रहे कि ये जैसे अभी बाहरों को जिज्ञासा होती है जब तक युवा काल में विशेष रूप से चलो देखे तो शहर में क्या होगा चलो देखें वहां पहाड़ कैसा होगा चलो वहाँ देखें समुद्र कैसा होगा चलो वहाँ देखे रेगिस्तान कैसा होगा देखे बड़ा भारी मुंबई कैसा होगा देखें बड़ा भारी कोलकत्ता कैसा होगा वहां ऐसे करके जिज्ञासा होती है देखे यहाँ जाओ वहां जाओ कहीं वहां जाओ ये भी देखो वो भी देखो बस तो ये माया ऐसी है विचित्र विचित्र है तो इसको सबको देखने की इच्छा भी होती रहती है ये भी देख है। कुछ नहीं। वही वही धनेला वही रात वही समझे उसी तरह का फैला हुआ तो क्या देखना अब देखना है तो परमात्मा को देखो जिसकी माया ने समिस्तार कर रखा परमात्मा को देखने के कभी तो विचार आ गए तो सब माया माया देखते रहो ब्रह्मांड ही प्रहमांड देखते रहो ब्रह्मांड देखते देख देख देख देख दे रहो तो दे विद्या माया में घूमते रहो चलो ठीक है चलो विद्या ना सही विद्या माया सही उसी माई माया में घूमते रहे अब माया को छोड़ करके माया पति की तक भी तो पहुंचो उसके पास तो पहुंचेगा परमात्मा को भी तो देखो उसे पहचान <laughs> लोक लोक प्रति भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिराता नर गंधर भूत वेतालाशर पशु खगव्याला देवनुजगन नाना जाती सकल जीवता नहीं भांति मई सर सागर सरगिर सब प्रपंचता नहीं आना अंडकोश प्रति प्रतिनिधि रूपा देख्यू जिनसे अनेक अनुपा पदपुरी पद भुवनि ना नारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी दशरथ कौशल्या सुविधपरता भ्राता प्रतिब्रह्मामतारा देखो बाल विनोदय तारा भिन्न भिन्न महदीक समोवत विचेत हरिजान सुकन सुरी शोभा कृपाल रघुवीर भुवन भुमन देख फिर प्रेरित मोह समीर शेर श्रिया चंद्र की पवन सुधन ओमा के की अब लोग लोग भी था। जितने भी जितने ब्रह्मांड थे सब में सबके ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मा जी एक एक विष्णु एक एक महेश सब ब्रह्मांड तो मैंने देखो परमात्मा अपने परमात्मा किस बात से जो है वो हो उसकी शक्तियां रचना करने की पालन करने की विस्तार करने की माया की अपेक्षा से अब वही परमात्मा त्रिदेवों के रूप में हो गया तो माया कृत तो भेद हुआ उसमें परमात्मा एक था वही परमात्मा तीन देवों के रूप में हो गया तो तीन कैसे हो गया तीन हो गया माया के कारण माया के उपाधि से वो तीन हो गया तीन प्रकार की सृष्टि होने लगी रचना पालन संघार सृष्टि के तीनों कार्य होने लगे और फिर ये हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड जब भी ब्रह्मा पैदा हो ब्रह्मांड की हो और फिर वो थोड़े सब्जियों की इत्यादि की रचना करें तो ये सब जैसे जितने जितने ब्रह्मांड तो उतने उतने ब्रह्मा जी जैसे यहाँ पर इस प्रसंग में सबका वर्णन करते हैं तो वैसे भागवत में भी आता है भागवत में ब्रह्मा जी ने है एक बार जो है उनके भगवान कृष्ण के मछड़े वछरे सब उनको जो है उन्होंने अपने पकड़ के बंद कर दिए उसकी लाद दिए तो वहां ब्रह्मा जी ने खेलिए ब्रह्मा जी ने तो अपने उनको ले गए तो देखा भगवान ने कि सब क्या गर्भ हो गया कहाँ चले गए तो उन्होंने देखा ये ब्रह्मा जी करतूत है हां? तो चले जाओ कोई बात नहीं हम अपने डुप्लीकेट ले। तो बना लें तो उन्होंने दूसरे के रख लिए अब ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मा जी वर्ष भर तक उनको बच्चों को अपने पास ही रखे भगवान कृष्ण के नए बछड़े जो है वो हो वर्ष भर तक गाय वैसी दूध देती रही वैसी बनी रही वैसी बछड़े बने रहे तो ब्रह्मा जी ने सोचा आखिर देखो वहां पर क्या हुआ बछड़े उछड़े हैं नहीं गाय देती है तो क्या होता है बहुत परेशान होंगे सब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि माँ जो वो हो खे, खे, तो वहां तो बछड़े ही है मां तो पहले से सब हम भाव ले आए बंद किए हुए हैं अलग है ब्रह्मा जी का एक दिन उन्होंने एक दिन ये लीजा ने की और यहाँ पर जो हो गए पृथ्वी पर हो गई एक वर्ष एक वर्ष भर जो उनका जो है एक दिन भी न हो थोड़ी देर के लिए उन्होंने बांध लिए यहाँ पर फिर एक वर्ष भर तक जो है ये बछड़े भी रहे तो थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ देखा एक वर्ष बीत गया लेकिन फिर भी बछड़े उनके पास है <coughs> तो ब्रह्मा जी जो वो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि का विस्तार दिखा दिया शिष्ट का विस्तार दिखा दिया तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि अरे एक हम ब्रह्मा थोड़े छोड़े कितने ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में कितने ब्रह्मा हैं और उनके सब ब्रह्माओं को बुला करके भगवान कृष्ण ने शक्ति वो करवा दी परे सब लाइन से सब ब्रह्मा खड़े हुए और एक ब्रह्मा के बाद दूसरा ब्रह्मा एक ब्रह्मा के बाद दूसरा ब्रह्मा एक ब्रह्मा के बाद दूसरा ब्रह्मा चला जा रहा है चला जा रहा है और सब ब्रह्मा जी है नाना रूप धारण किए हुए नाना प्रकार के वस्त्र पहने हुए नाना पाकार प्रकार के हैं सात तरह तरह के ब्रह्मा जी हैं सब ब्रह्मा हां? और सब अपने अपने ब्रह्मांड के मालिक हैं सब चलते जा रहे हैं सब चलते तो ब्रह्मा जी को समझ में आ जाए कि ये हमी ब्रह्मा थोड़ा ऐसे कितने ब्रह्मांड है अरे जो ब्रह्मा इतने हैं तो अपनी मनुष्य अपने क्या समझोगे हमी दुनिया में कहने का तात्पर्य कि वो ब्रह्मा कहें चाहे जितने हो चाहे जैसे हो बुद्धि में ये समझ में आ जाना चाहिए ये शरीर मायाकृत है मन बुद्धि मायाकृत है इसको लेकर के अपने आप को अहंकार करना कि मैं ऐसा मैं वैसा तो ये फिल्म की बात है विद्या माया का विचार करो मैं शिष्ट का समस्त विचार करो तो अपना शिष्ट का विचार करते करते भी अपना देहाभिमान देहा छूटना चाहिए भाव छूटना चाहिए इस तरह से देखें कि इसकी कोई गणना नहीं कोई स्थान नहीं इतने लोकपाल भिन्न भिन भिन्न भिन्न विष्णु शिव मन भी होते हैं मनुष्य से पर मनुष्य से से चलती है और दिश्राता देखपाल है बहुत से तो सभी जहां जहाँ ब्रह्मांड है दे, तो देखपाल भी होंगे नर कंठर्व भूत बैताला सब जगह मनुष्य भी हैं, गंधर्व लोग भी हैं, भूत लोग भी हैं, पैताल लोग भी ये सब सभी लोग सभी ये सृष्टियों सबके ये सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं सब है किन्नर निश्चर पशु खगे ब्याला किन्नर है गंधर्व हैं, निशाचर हैं, पशु हैं, है ब्याल सर्प हैं, ये सब के सब सब सृष्टि